द्रम कर्णे शृणे भद्रम पश्येम्षिजरा स्थिर सुतमेविता जायु शाति शाति शाति अथर विवेदीय मुंडिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था अब आगे मंत्र आरंभ होने वाला है इस इस उपनिषद की विशेषता यह है पहले इस उपनिषद के प्रवर्तक जो आचार्य लोग हैं उनके नाम ले लेते हैं संप्रदाय परंपरा उसके बाद फिर उपदेश शुरू करेंगे पहले मंत्र है ब्रह्मा कर्ता बभूवर्ता भुवन से ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्रा प्रह ब्रह्मा प्रथमा संबूव विश्व कर्ता भुवनशुप्ता स्रह्म विद्याद्यातिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठपुत्रा प्रह ओंकार मंगला मंगल के लिए है ओंकारश्चात शब्द द्वावित ब्रह्म पुरा कंठम भेट्वा निर्या तो तस्मान मांगलिका भोग ऐसा है ओम शब्द और अथ शब्द ये मांगलिक होते हैं सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के कंठों को भेदन करके निकले हुए हैं सबसे पहले ओम और अथ शब्द मांगलिक होते हैं इसलिए वेद मंत्रों में ओम लगा करके शुरू में ओम लगा करके उच्चारण करते हैं वैसे भी ये परमात्मा का वाचक भी है और प्रतीक भी है ओ हर वस्तु का एक वाचक शब्द होता है जैसे मिट्टी के पात्र को घट शब्द से बोला जाता है ये पंचभूतों का जो थैला यहां पड़ा है इसको मनुष्य शब्द से बोला जाता है हर वस्तु का एक वाचक शब्द होता है तो उस परमात्मा का वाचक क्या है तो ओ ओम का वाच्य होगा परमात्मा ऐसा मांडुके में चर्चा करेंगे विशेष दूसरा प्रतीक भी है तो उपासना करनी है जैसे शालीग्राम में विष्णु की हम उपासना करते हैं नर्मदा खंड में शिवजी की उपासना करते हैं एक हमें आलम्बन चाहिए तो परमात्मा की उपासना करनी हो तो कहाँ करें ओम में करें ये बाचक भी है और प्रतीक भी है दोनों है इसलिए ओम शब्द परमात्मा का बाचक होने से मंत्र के स्वरूप में ओम लगा करके शुरू किया ऐसे करते हैं ब्रह्मा देवानाम प्रथमा सम्भ हुआ कहते हैं। ब्रह्मा देवताओं में गुणों से भी बढ़कर हुआ आयु में भी बढ़कर हुआ सबसे पहले हुआ ब्रह्मा सबसे पहले, सब पहले हुआ माने इस उपनिषद के प्रवर्तक कहा से शुरू करेंगे ब्रह्मा से संभव कर्ता भुवनश गोप्ता ये ब्रह्मा का दो विशेषण है संपूर्ण ब्रह्मांड का करता है वो और जो बना लिया ब्रह्मांड उसके रक्षक भी है गोप्ता भी है कर्ता और गोप्ता दोनों बोला है कर्ता पूरे ब्रह्मांड का करता है वो ब्रह्मा और जो पैदा हो गए हैं उनके रक्षक भी है ब्रह्मांड के रक्षक भी है ऐसे स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठान अथर्वाय ज्येष्ठ प्राह स माने ब्रह्मा। वो ब्रह्मा जी ने क्या किया ये जो ब्रह्म है ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या को ब्रह्म कहते हैं माने आत्मा को बताने वाली विद्या ब्रह्म विद्या यहाँ कोई वैश्यक विद्या नहीं गल संबंधी पढ़ संबंधी ऐसा विद्या नहीं है ब्रह्म है ब्रह्म विद्या सारे विद्याओं का आश्रय है संपूर्ण विद्याएं इसी में जाकर समावेश हो जाते हैं सर्व कर्मा पार्थ ज्ञान ये सारी विद्याओं का आश्रय होता है अथवा यहीं से सारी विद्याएं निकली हुई है मूल यही है प्रभु विद्या है आत्मज्ञान सर्व विद्या प्रतिष्ठान प्रभु विद्याम विद्याओं का जो प्रतिष्ठा स्वरूप जो प्रविद्या है अथर्वा ज्येष्ठ पुत्र कहते उनका बड़े पुत्र थे ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र अथर्वा उनके लिए कहा अथर्वा के लिए ये ब्रह्म विद्या को बताया कहा ब्रह्म विद्या क्या है आगे बताएंगे देंगे आगे शुरू करेंगे अभी तो संप्रदाय परंपरा माने ब्रह्मा जी ने अथरवा को बताया अपने ज्येष्ठ पुत्र है वो उसको बताया कहा भाष्य देखे ब्रह्मा परिपृढ़ ब्रह्मा जी ऐसे हैं सबसे बड़े हैं ज्ञान में बड़े हैं संसार में जितने भी हैं सबसे बड़े हैं ज्ञान में बड़े हैं गुणों में बड़े हैं ऐश्वर्य में बड़े हैं और धर्म में वैराग्य में सब में बड़े हैं देवताओं में सबसे बड़े हैं और आयु में भी बड़े हैं सबसे पहले है ब्रह्मा मान परिप्रह सर्वश्रेष्ठ महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यही परिप्रह ऐसा धर्म से भी परिपूर्ण है मानी महान है वो और ज्ञान से भी महान है वैराग्य से भी महान है ऐश्वर्य में वो महान है ये चारों बातों से अन्य देवताओं की अपेक्षा विशेष है ब्रह्म सबसे महान है सर्वान अन्यान अतिशय अपने धर्म के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से वैराग्य के माध्यम से ऐश्वर्य के माध्यम से बाकी सभी को अधिक्रम कर जाता है अतिक्रमण करते हैं सबसे बड़े हैं वो धर्म भी उनके समान धर्मात्मा कोई नहीं होगा और ज्ञान भी उनके समान ज्ञान किसी के पास नहीं और वैराग्य भी उनके समान वैराग्य किसी के पास नहीं और ऐश्वर्य भी उनके समान ऐश्वर्य कहीं नहीं इसलिए सर्वान अन्यान अतिशेते का सभी अन्यों को पीछे करके आगे चलते हैं ब्रह्मा जी ये चारों चीजों से धर्म में भी आगे है ज्ञान में भी आगे हैं देवताओं सभी देवताओं में और वैराग्य में भी आगे हैं ऐश्वर्य में भी आगे हैं, हैं। ऐसे ब्रह्मा जी हैं मैने ऐसे व्यक्ति ने ये ब्रह्म विद्या को बताया किसको बताया हुआ है अपने पुत्र को अपने पुत्र को सभी लोग अच्छा उपदेश ही देंगे और उपदेश देने वाले यहां से शुरू करते हैं ज्येष्ठ पुत्र को बताना है देवाराम आगे कहा ब्रह्मा देवाना प्रथमा सम्भव देवानाम इंद्रिया इंद्रादी नाम प्रकाशशील जितने भी हैं इंद्रादी देवता जितने भी हैं सबसे पहले ब्रह्मा हुए हैं ब्रह्मा क्या प्रथमा माने प्रथम, प्रथम कहा था आयु में भी प्रथम हो सकता है अथवा गुणों में प्रथम सर्वश्रेष्ठ है धर्म में प्रथम ये भी हो सकता है ऐश्वर्य में प्रथम ज्ञान में प्रथम ऐसा प्रथम शब्द का गुण ही प्रधान हाँ। गुणों से प्रधान है मुख्य है प्रथम मुख्य माने इनके पास जो गुण है चार गुण जो बताया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य दूसरे के पास ऐसे धर्म भी नहीं है ऐसे ज्ञान भी नहीं ऐसे वैराग्य भी नहीं ऐसा ऐश्वर्य भी नहीं इन गुणों से प्रधान है प्रधान प्रथम मैंने अग्रेवा प्रथम कहा था आगे पहले शुरू में ब्रह्मा सबसे पहले हुए आयु में बड़े हैं अग्रेवा संभव हुआ माना अभिव्यक्त सन सं, सम्यक सम्यक स्वातंत्र तो अभिप्राय संभव हुआ माने उत्पन्न हो गए अभिव्यक्त हो गए सम्यक प्रकार से अभिव्यक्ति उनकी ब्रह्मा जी के शरीर के आविर्भाव हुआ किन्तु तो स्वातंत्र कोई माता पिता आदि से नहीं स्वतंत्र रूप से पैदा हुए स्वयं भुआ उसके आगे पे परंपरा चल पड़ती है स्वातंत्र स्वातंत्र अभिव्यक्त ब्रह्मा जी अभिव्यक्त हो गए ब्रह्माजी पैदा हो गए ऐसा न तथा यथा धर्मा धर्म के साथ संसारी जाते ऐसा नहीं समझना जैसे संसारी जीव जितने भी हैं अपने अपने कर्मों के आधार पर धर्माधर्म के आधार पर पैदा हो जाते हैं ऐसा ब्रह्मा नहीं स्वतंत्र रूप से पैदा हुए धर्माधर्म के आधार लिए विराय पैदा हुए ऐसा ब्रह्मा ये वितरिकी दृष्टान दिया न तथा उस प्रकार नहीं समझना ब्रह्मा जी को कैसा यथा धर्माधर्मसात संसार अन्य जाए जैसे धर्मा धर्म के अधीन होकर के अन्य संसारी लोग पैदा होते हैं इस ढंग से नहीं स्वतंत्र रूप से पैदा हुए क्यों मनुस्मृति में उनके बारे में लिखा है कहते हैं योशावत इंद्रियो इत्यादि मनुस्मृति है वो टीका में पूरा करेंगे उसके पूरा कर देंगे यो असौ अतिद्रिय है इंद्रियों का विषय नहीं है ब्रह्म अग्रही है अग्राह्य है इत्यादि स्मृति है तो वो ब्रह्मा जी कैसे दो विशेषण चढ़ा दिया कैसे विश्वस्य कर्ता, से गुप्ता ब्रह्मा जी का विशेषण है कैसे ब्रह्मा है विश्वस्य मैंने सर्वस्व जगता कर्ता और उपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले हैं ब्रह्मा ऐसे उत्पाल भुवन से उत्पन्न से गोपता और जो उत्पन्न हो गया जगत उसकी रक्षक भी वही है गुप रक्षण गोपता रक्षा करने वाले भी तो माने गोपता करना पाल पालन करने वाले भी वही है संपूर्ण जगत का विशेषण ब्रह्म और विद्यास्तुत है ये जो दो विशेषण लगा दिया विश्वस्य करता भुवन से ब्रह्मा के विशेषण उनकी प्रशंसा के उनके महानता दिखाने के लिए इतने बड़े महापुरुष से ये विद्या आरम्भ हुई है जिस विद्या की चर्चा में हम जाना चाहते हैं आत्मविद्या ऐसे छोटे विद्या विद्यापत समझना ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मा जी ने उपदेश शुरू किया और किसको किया अपने बड़े पुत्र को कहा वहां से आरम्भ होती विद्या ये बताना चाहते है विशेषण ब्रह्मणों विद्यास्तुताशेषण जो, जो दिया है विश्वस्य करता भूवनश्य गोप्ता दो विशेषण है ब्रह्मा की प्रशंसा के लिए महानता के लिए है विशेषण दो नंबर टिप्पणी एक नंबर भी है ये सब अतिय ग्राह्य में है अत्र अग्राह्य पाठ है बोल में जो मनुस्मृति में किंतु कुल्लू भट्ट का कहना है ग्राह्य पाठ होगा अग्राह्य नहीं ग्राह्य होगा ऐसे टिप्पणी में लिखते हैं योशव अत ग्राह्य अतियो के माध्यम से जाना जाता है ऐसा इति कुल्लु भट्टा अभिमता अत मनः मना अतिद्रिय कौन है मन है मन से ग्राह्य है मन का विषय बन सकता है ब्रह्मा बाकी इंद्रियों का विषय नहीं कहने के लिए इति तेर व्याख्या तत्व तेरह हमारे कुल्लू भट्टेर व्याख्या तत्व कुल्लू भट्ट हिमाचल के रहे बहुत बड़े विद्वान हिमाचल भूमि ने भी ऐसे विद्वान दिया है भट्ट वहीं के कुल्लू भट्ट बाण भट्ट आदि नाम आता है दोनों विशेषण विशेषण द्वयम माने विशेषण करता विशेषण द्वयम इतर दो विशेषण है माने ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मा जी से ये विद्या आरंभ हुई करके बताना चाह रहे हैं भाष्य देखें आगे स एवं प्रख्यात महत्व जिसकी महत्ता प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी के बारे में महानता प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है धर्म प्रसिद्ध है गुण प्रसिद्ध है ज्ञान प्रसिद्ध है वैराग्य प्रसिद्ध है चारों से सबसे बढ़ चढ़कर हैं ब्रह्मा ऐसे ब्रह्मा जी है स एवं प्रख्यात महत्व ब्रह्मा ऐसा जिसके महत्ता प्रसिद्ध है प्रख्यात है सारा संसार जानता है ऐसे ब्रह्मा माने ब्रह्म विद्याम ब्रह्मा परमात्मनो विद्या ब्रह्म विद्या वो ब्रह्मा जी ने क्या किया ब्रह्म विद्या को अपने पुत्र के लिए कहा यह कहना चाहते हैं ब्रह्म विद्या माने कैसे होती है ब्रह्म विद्या विद्याम ब्रह्म संबंधी विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं ब्रह्मा माने परमात्मा विद्या जो परमात्मा संबंधी विद्या है लौकिक विद्या नहीं ये आत्मा संबंधी विद्या को ब्रह्म विद्या कहा ब्रह्म विद्या एना अक्षरम पुरुष वेद सत्यम ऐसा यही आएगा आगे जिससे सत्यम पुरुषम एना अक्षरम वेद जिसके द्वारा सत्य पुरुष को जाना जाता है जानता है सत्य जो पुरुष आत्मा जिसको जानता है जिसके द्वारा जिस अक्षर के द्वारा इत्यादि तीन नंबर के टिप्पणी में कहा मुंडक में आएगा ये प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के तेरहवें मंत्र में आ जाएगा ये विद्या विशेषणार्थ इस ब्रह्म विद्या का विशेषण वहां तेरहवें मंत्र में द्वितीय खंड के तेरहवें मंत्र में मिलने वाला है विशेषणाथ परमात्मा विषय आई ये जो विद्या है ब्रह्म विद्या परमात्मा को संबंध करती जाएगी कोई लौकिक पदार्थों को संबंध करने वाली नहीं ऐसी विद्या है ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्मा बा अग्रजे ने उगता है ब्रह्म विद्या हो सकता है ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए ब्रह्म विद्या कर सकते हैं जो अग्रजा है सबसे पहले पैदा हुए हैं सबसे पहले जगत में उन्हीं के शरीर दिखाई पड़ा इसलिए अग्रजा का सबसे पहले होने वाले है तो ये भी हो सकता है पर ब्रह्म संबंधी विद्या को भी ब्रह्म विद्या बोल सकते हैं अथवा ब्रह्मा जी ने कहा जो अग्रज है सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं उन्होंने कहा इसलिए ब्रह्म कहते हैं तां ऐसे जो ब्रह्म है उसको सर्व विद्या जैसे सारे नदियों का आश्रय समुद्र होता है समुद्र में जाकर के समाप्त तो होना है समुद्र से निकले हैं समुद्र में समाप्त तो होना होता है इसी प्रकार जितने भी विद्या है लौकिक विद्या है इसका आश्रय ब्रह्म विद्या वही जाके समाप्त होना है कैसे तो बताते हैं ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठान उस सम्पूर्ण विद्याओं की जो प्रतिष्ठा आश्रय प्रतिष्ठां चार नंबर की टिप्पणी है ना विशेषण उक्ति फलम भक्ति विशेषण जो कहा ब्रह्म विद्या के उसको उसका फल बताते हैं जो ब्रह्मा जी का विशेषण बताया हुआ है विश्व कर्ता भुवनश आदि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य में सबसे बढ़ चढ़ कर है करके कहा वो जो विशेषण बताया था उसके फल कहते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठा सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा आश्रयभूता माने सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वाद सारे विद्याओं बि, की अभिव्यक्ति का एक कारण विद्या है अगर आत्मा अपने को ही नहीं जानता हो जो व्यक्ति तो दूसरे को क्या जान पाएगा दूसरे को जानने के लिए अपने को ज्ञान होना चाहिए तो सर्व विद्या की प्रतिष्ठा इस तरह से हो जाता है आत्म विद्या ऐसी होती है मैं घट को जानता हूं कहने वाला पहले अपना सत्ता को तो जानेगा तभी तो मैं घट को जानता हूं होगा नहीं तो कैसे घट को जानेगा पहले अपने का अनुभव नहीं है तो घट को कैसे जानेगा मैं हूं ऐसा ज्ञान है तो, सर्व विद्या प्रतिष्ठाओं में अर्थ है सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतु सारी विद्याओं के अभिव्यक्ति का मान प्राकट्य का, का कारण है ये परिद्या तो बात सर्व विद्या आश्रया विद्या विद्याओं का आश्रय है वो ब्रह्म ऐसे ब्रह्म को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया सारे विद्याओं का जो प्रतिष्ठा है आश्रय रूप है ऐसे ब्रह्म को अपने पुत्र को बताया सर्व विद्या वेद्यम वस्तु अनयाज्ञात अथवा यह भी हो सकता है ब्रह्म विद्या ये सर्व विद्या प्रतिष्ठाओं का हो सकता है कैसे हो सकता है जितने भी सारे विद्याओं से जानने के वस्तु तो इसी के द्वारा जाना जाता है और एक को जाना तो सब को जाना बाकी सब को जानने के लिए भिन्न भिन्न ज्ञान की जरूरत है किंतु तो एक को जानने पर सब जाना जाता है ऐसी विद्या है ये क्यों अगर कारण को समझ लिया है तो कार्य समझ लिया उसने सुवर्ण का ज्ञान यदि है तो जितने भी आभूषण बनेंगे भिन्न भिन्न आकृति में है भिन्न भिन्न उसमें आकृति बनाई हुई है और भिन्न भिन्न शकल बनाया हुआ है नाम रूप अलग अलग दिया हुआ नाम अलग अलग दिया है किंतु सोने को समझा तो सबको समझा अगर सोने को नहीं समझता है तो प्रत्येक आकृति को अलग अलग समझना पड़ेगा यह कुंडल है ये कवच है या अमुक है अलग अलग जानना पड़ेगा तो सारे ये कहते हैं यहाँ पर सर्व विद्या वेद्यम्बा वस्तु सारी विद्याओं के द्वारा वेद्य जो वस्तु है वस्तु अनाया इसी के द्वारा जाना जाता है सारे विद्याओं से जान, जानते जानते जानते से सब जाने जाते है इसको क्योंकि छानद में श्रुति में बताया था एना श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इत्यादि जब उदालक ऋषि ने श्तु केतु को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गुरुकुल में वो कब बारह साल तक बैठा पढ़ा और बुद्धिमान था अच्छा पढ़ लिख के आया किंतु तो आने के बाद में ऐसे स्तब्ध हो गया घमंड आ गया उसको मैं पढ़ा लिखा हूं करके पिताजी को नमस्कार तक नहीं किया आने के बाद पिताजी इतने पढ़े लिखे नहीं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ ऐसे उसमें घमंड आ गया अनुजान मानता था अपने को छांगो पांगा आचार्य मुख से पढ़ा हूँ ऐसा मानता था इतना अभिमान था तो उस स्थिति में पिताजी ने देखा ये तो उद्ड हो गया आया तो इसको क्या करना चाहिए तब कहा बेटा तुमने उस तम आदेशम अपराक्षी क्या तुमने उस उपदेश को पूछा गुरुजी से क्या क्या है वो ये न श्रुतम श्रुतम भगवती ये ना अश्रुतम श्रुतम भगवती जिस उपदेश से न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है अमदम मदम जो न मन, मन का विषय नहीं हो भी मन का विषय हो जाता है ऐसा उपदेश अभिज्ञातम विज्ञातम जिसको जाना है उसको भी जाना हुआ होता है ऐसे उपदेश को पूछा ऐसा पिताजी ने कहा उतर तम होने हम उस उपदेश को पूछा गुरु जी से ना श्रुतम श्रुतम भगवती अमतम मतम अभिज्ञात विज्ञातम ऐसा अब वो डर के मारे अगर नहीं पूछा बोलू तो दोबारा भेजेंगे गुरुकुल में गुरुकुल की कठिनाई जो पहले जमाने की है और कितनी कठिनाई है तब तो कहता है कि नहीं मेरे गुरुजी भी नहीं जानते अगर जानते होते तो मेरे जैसे को क्यों नहीं बताते वो तो आप ही बताओ फिर वो लाइन में आ गया फिर उपदेश शुरू होता है छांदोगे के जो ष्ठ अध्याय वहीं से आरंभ होकर के शुरू हो जाता है तो ऐसी विद्या है ये ना अश्रुतम श्रुतम भवती न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता देखिए संसार में कार्य बहुत लंबा चौड़ा संसार है न जाने कितने कार्य हैं अगर मिट्टी के पात्र भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं भिन्न भिन्न आकार में है नाम भी भिन्न भिन्न भिन होगा जो भारत में जिस पात्र को हम जो नाम देते हैं विदेश में वही नाम हो ऐसा कोई नियम नहीं है नाम भी भिन्न होगा रूप आकृति भी भिन्न भिन्न भिन होंगे एक ही आकृति नहीं होते हैं तो जो आपने नहीं सुना है कहीं दूसरे स्थान में बने हुए उनके जगत में बहुत बड़ा चौड़ा जगत है वो भी जिससे सुना हुआ बताता है जिसको जानने से ऐसी ऐसी विद्या है माने एक विज्ञान से सर्व विज्ञान माने कारण को अगर समझ लिया है तो कार्य पकड़ में आ जाता है क्योंकि कारण से भिन्न कार्य होता नहीं है बाचारो वणम विकारो नाम वृत्त का की बात है जो जिसको कार्य करके हम बोलते हैं केवल बाणी का विषय जरूर बनता है वस्तु तो नहीं बनता वस्तु तो स्थिति यह है जैसे जिसको हम घट करके बोलते हैं नाम दे दिया आकृति भी देख रही है किन्तु वहां पर जब ढूंढने जाएंगे तो मिट्टी मिलेगी बाचार मन विकार ये बाणी का आलम्बन मात्र है विषय मात्र है विषय बनता है किंतु विकार वास्तव में वस्तु होता नहीं वह मिट्टी होती है कारण ही होता है तो परम कारण ब्रह्म को जान बताने वाली विद्या ये विद्या है तो इसको जानने से क्या होगा संपूर्ण जाना हुआ होता है ऐसी विद्या है इसको बताना चाहता है ये छांदो के बताया सर्व विद्या प्रतिष्ठान का अर्थ एक ही सारे विद्याओं से जानने की वस्तु जिसे जाना जाता है अगर ये विद्या आ गई तो सब जाने हुए क्यों ये विद्या जगत के कारण को बताने वाली विद्या है अगर विद्या को समझ में आ गई तो सारी विद्याएं के द्वारा जिसको जानना था आपने संसार में जितने भी वस्तु जानना था और जानना संभव भी नहीं था सारे वस्तुओं का किंतु एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाता है जाना जाता है तो ऐसे विद्या है एक विद्या ब्रह्म विद्या बने आत्मविद्या ऐसा है इसको बताना है सर्व विद्या प्रतिष्ठान सारे विद्याओं के ये प्रतिष्ठा है आश्रय स्वरूप है ये ब्रह्म विद्या ऐसा करके प्रशंसा करते हैं ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा ऐसे शब्दों के द्वारा स्तौती प्रशंसा करते हैं स्तुति करती है विद्यां विद्या विद्या की प्रशंसा करते हैं इस सर्व विद्या प्रतिष्ठान शब्द के द्वारा इस ब्रह्म विद्या की महिमा की प्रशंसा करते हैं ये कहा ऐसे ब्रह्म विद्या को बताया किसने ब्रह्मा जी ने और किसको बताया तो अपने बड़े पुत्र को बताया पुत्र के लिए हितोपद ऐसी करेगा पिता कभी भी हो ऐसी ऐसी वस्तु है जिसको हम आगे पढ़ेंगे ये बताना चाहते हैं अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र आया उनके बड़े पुत्र का नाम था अथर्वा ब्रह्मा जी का बड़ा पुत्र अथर्वा है अथर्वाय अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र आय बड़ा पुत्र है अथर्वा उनके लिए कहा ज्येष्ठ पुत्र असौ ज्येष्ठ असौ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र में ज्येष्ठ का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ऐसा षष्टी आदि समास नहीं करना कर्मधार्य समास करना जो बड़ा भी हो और पुत्र भी हो उसको ज्येष्ठ पुत्र कहना कर्मधार्य समाज करना का ज्येष्ठ असू पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ऐसा होगा कहते महाराज ब्रह्मा जी के भिन्न भिन्न पुत्र सुनाई पड़े हैं ये अथर्वा कहा से आ गए बड़े पुत्र में आऊ एक शंका आ जाती है कि पुराणों में भिन्न भिन्न स्थिति है कहा कैसी कैसी चर्चा है उसको लेकर शंका उठाते हैं तो उत्तर देते हैं अनेक ब्रह्मा सृष्टि प्रकार ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रकार अनेक प्रकार है उन्होंने सृष्टि करना है प्रति जब रात होने पर वो सृष्टि समाप्त तो हो जाती है फिर उनका दिन होता है तो फिर सृष्टि हो जाती है हमारे जो सत्य त्रेता द्वापर कली जो हम लोगों के हिसाब से चल रहे हैं ये 1000 बार जब घूमेंगे तब उनका एक दिन पूरा होता है ब्रह्मा जी की एक दिन की इतनी लंबी आयु है उस हिसाब से 100 साल की आयु उनकी होती है तो एक दिन उसी प्रकार से रात्रि भी है उतने बीच पे रात्रि है तो दिन भर उन्होंने सृष्टि कर रहा है ये काम है उनका और रात्रि में वो सो जाते हैं तो उनकी सृष्टि लाई हो जाती है और दूसरे दिन को दूसरे कल्प बोलते हैं फिर दूसरे कल्प फिर में फिर सृष्टि करेंगे में प्रलय होना है तो भिन्न भिन्न अनेक कल्प हैं ब्रह्मा जी के अनेक सृष्टि प्रकार है सृष्टि प्रकारेश सृष्टि के प्रकार अनेक प्रकार होने पर अन्यतम से सृष्टि प्रकार से प्रमुख है पूर्वम अथर्वा सृष्ट उनमें किसी एक सृष्टि के प्रकार में किसी एक विशेष कल्प में अथर्वा भी उनके सबसे बड़ा को सबसे पहले पैदा किया है ऐसा समझ नहीं तो भिन्न भिन्न नाम आ जाते हैं तो उनमें से वो अनेक अने प्रकार के सृष्टियों में अनेक कल्पों में के हिसाब से उनमें से किसी एक कल्प विशेष में अथर्वास सबसे पहले पैदा हुए ब्रह्मा जी से ऐसा अर्थ करना है कहा पूर्व अथर्वास ज्येष्ठ इसलिए ज्येष्ठ हो जाते हैं तस्मे ज्येष्ठ प्राह प्रा प्रोत्तवान बड़े पुत्र के लिए इस ब्रह्म विद्या को बताया ब्रह्मा जी ने कहा एक टिप्पणी अनेकेश सृष्टि प्रकारेश भृग्वादय भृगुआदि की चर्चा है गीता के दस मध्य विषय सप्तपूर्व चतरोपण तथा मदभा मानसा जाता ये शाम प्रजा इत्यादि चर्चा है भृगुआदि ऋषि की चर्चा है सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी ने भृगु को पैदा किया ऐसे ऐसे आता है यह कैसे कहां से अथर्वा आ गए शंका शक्ति थी तो कहते हैं सृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार है प्रतिदिन उनका काम ही वही है तो किसी किसी समय किसी कल्प में भृगु सबसे पहले पैदा हो गए और किसी कल्प में अथर्वा पैदा हो गए ऐसा समझना ये बताया वृग्वादय वृग्वादय महर्षय इत्याग्राज्य तो भ्रग्वादय का अर्थ यही होगा जो गीता के दशम अध्याय महर्षय सप्तपूर्वे चतारोपण आदि सप्तपूर्व इत्यादि विरोध महासंख्या तो, तो, तो इसकी शंका आ गई महाराज भृगुआ आदि की चर्चा आई थी तो यहाँ पर अथर्वा कहाँ से आ गए ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र होने में ये शंका आने पर कहा कल्प भेद माधा है कल्प भेद को लेकर के माने ब्रह्मा जी के दिन को कल्प बोलते हैं अभी श्वेतवार कल्प चल रहा है ना सिर्फ श्वेतवार कल्पे ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी के दिन का नाम है तो कल्प वेद में आ रहे समाध थे कल्प वेद में किसी कल्प में ध्रुव पहला पैदा हो गए थे ब्रह्मा जी से किसी कल्प में अथर्वा पैदा हो गए कल्प वेद को लेकर के ऐसा अर्थ घट जाता है ये कहा प्रमुखे के आरंभे प्रमुखे शब्द का अर्थ करते हैं टिप्पण में आरंभ श्रेष्ठ प्रकार से प्रमुखे आरंभ श्रेष्ठ प्रकार के आरंभ में ऐसा पूर्वम अथर्वा सात नंबर पूर्वम प्रजांतरा अपेक्ष अन्य प्रजाओं की अपेक्षा से पहले अपने से पहले नहीं अपने बाद में किया है किन्तु तो अन्य प्रजा उत्पत्ति करने से पहले अथर्वा को पैदा किया ब्रह्मा जी ने और पैदा करने बाद एक इस ज्ञानाम का उपदेश दिया ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया अपने पुत्र के लिए यह अर्थ है ठीक है देखिए ज्ञानम अप्रतिम यश्य वैराग्यम चगत पते ऐश्वर्य चैब धर्मश सतुष्ट कहते हैं ब्रह्मा जी में जन्मजात ये चार बातें सिद्ध है वो आर्जन नहीं करना पड़ता क्योंकि पूर्व जन्म के बहुत बड़े उपासक है वो बहुत बड़े उपासना करने का फलस्वरूप ब्रह्मा पर मिला हुआ है उनको इस जन्म में तो चार बातें स्वतः सिद्ध सहजन्म है वो। जैसे पक्षी के सहजन्म उड़ना सहजन्मा है ठीक इसी प्रकार ज्ञानम अप्रतिम प्र, अप्रतिम ज्ञानम जिस ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती इतना बड़ा ज्ञान है उनमें जन्म के जन्म के साथ है क्यों उनका उपदेश कोई है ही नहीं वो सबसे पहले पैदा हुए व्यक्ति है ब्रह्मा जी उनके कोई उपदेश लेकर के ज्ञान संभावना ज्ञान की संभावना नहीं है ज्ञानम अप्रतिम यश्यश्य ब्रह्म जिस ब्रह्मा जी का ऐसा है अप्रतिम ज्ञान है जिसके ज्ञान के कोई तुलना नहीं की जा सकती है और वैराग्यम जैसे जगत बधे उस जगत जिस जगत जगतपति ऐसे जगत बधे जिस जगत ऐसी का, और काग्य की तुलना भी उनके समान वैराग्य किसी के पास नहीं होगा ऐसा है दो चीज होगा ज्ञान और वैराग्य ऐश्वर्य चाहिए धर्मस्थ और ऐश्वर्य सम्पन्न संपत्ति भी इतने संपत्ति ब्रह्मांड के बालिक को है बाकी छोटे छोटे एक देश के बालिक हो जाते हैं ऐश्वर्य भी उनके कोई तुलना कितनी ऐश्वर्य धर्म भी पैदा हो गए जन्म के भी इतनी बड़ी उपासना किसी उपयोग सह सिद्धम चतुष्ट कर चारों के चारों जन्म सिद्ध होगा बाद में आर्जन करना नहीं पड़ा उनको अन्यों को तो बाद में आर्जन करना पड़ता है ज्ञान हो वैराग्य हो ऐश्वर्य हो सब आर्जन करना पड़ता है किंतु है, जन्मजात सिद्ध है चारों के चारों ऐसे हैं ब्रह्मा जी मान इस उपनिषद्रह्मा जी है ये कहा स्मरणार्थ ऐसे मनुस्मृति आदि में ऐसा स्मरण किया है इसलिए धर्म ज्ञान बैराग्य ऐश्वर्य ही सर्वान अन्य अधिक्रम में बर्तते है इसलिए कहा उनको परिवृह शब्द दिया था ब्रह्मा परिवृढ़ सबसे बड़ा किससे बड़ा है महान है किससे महान तो धर्म ज्ञान बेगा कि ऐश्वर्य भाष्य में से कहा था चारों से सबसे बड़े हो धर्म में भी उनके समान धर्मात्मा कोई नहीं ज्ञान ज्ञान में भी उनके समान ज्ञानी कोई नहीं संसार में ऐश्वर्य उनके समान किसी के पास नहीं और वैराग्य भी उनके समान किसी के पास नहीं इसी का अर्थ कर रहे थे ज्ञान धर्म ज्ञान बैराग ऐश्वर्य सर्वान अन्य अतिक्रम में बरते थे सब सबको अतिक्रमण करके रहते हो सबसे ऊपर है वो इति सिद्धम इसलिए परिवृत्म तो सिद्ध हो गया सबसे बड़ा सिद्ध हो गया माने गुणों में बड़ा और आयु में भी बड़े हैं दोनों तरह से बड़े हैं आयु में भी सबसे पहले पैदा वही हुए हैं बाकी सब बाद में है तो आयु में भी सबसे बड़े हैं और गुणों में ये चार गुण सबसे बड़े गुण है तो ये चारों में उनके पास सह सिद्ध है बाकी को तो आर्जन करना पड़ेगा जन्म के बाद ऐसे महान है कहा। आगे भाष्य में कहा था जिस ब्रह्मा जी के बारे में कहा है कि योशव अति अग्राह्य इत्यादि मनुष्य में लिखा था उसका अर्थ करते हैं यहाँ योसाव अतिद्रियो ग्राह्य सुख्मूतमय चिंत स्वयं बहु ऐसा मनुष्य में लिखा है ऐसा मनुष्य का वाक्य है असौ अत इंद्रिय असौ ब्रह्मा जो ब्रह्मा कैसा है अतिद्रिय है आंखों का हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है अतन्द्रिय और अग्राह्य है कर्म इंद्रियों का विषय भी नहीं है यो असौ अतिद्रियो अग्राह्य सूक्ष्म है क्योंकि ठूल नहीं है सूक्ष्म है वो जगत का बीज अवस्था है सूक्ष्म है सूक्ष्म अव्यक्त सनातन व्यक्त नहीं हुआ है पश्चम हुआ है जैसे शरीर व्यक्त है प्रकट हो चुका है ऐसा नहीं समातन है ऐसा सर्वभूतमय और संपूर्ण भूत स्वरूप है वो क्योंकि कारण ही कार्य रूप संपूर्ण कार्य रूप हो जाता है सर्वपूर्ण भूतमय जैसे जितने भी सोने के पात्र होते हैं सुवर्णमय बोला जाएगा सुवर्ण का विकार है वो सुवर्णमय ऐसा बोला जाता है इसी प्रकार संपूर्ण भूत रूप हो गया है संपूर्ण भूत वही वह तो बनना है प्राणी मात्र हुई बनना है सर्वभूत भिंत्य चिंतन का विषय नहीं हो सकता है कितना बड़ा देवता है ऐसा अचिंत्य है सऐसा स्वयं उद्भव हो स ऐसा जो ब्रह्मा जी है स्वयं उद्भव हो स्वयं उत्पन्न हुआ हो दूसरे उत्पन्न नहीं किया कोई निमित्त से उत्पन्न नहीं किया सबसे पहली सृष्टि है वो उसके बाद संसार की सृष्टि होनी है स्वयं उद्भव हो स्वयं उत्पन्न हो गए ऐसा कहा स्वयं प्रकट हो गए धातु बना है स्वयं प्रकट हो गए वो ऐसा माने स्वयं उद्भूत शुक्र शुक्र शोणीत संयोग अंतरेण आविर्भूत स्मृति मनुस्मृति है ये इसका अर्थ होता है स्वयं उद्भूत स्वयं प्रकट हो गए वो माने रजो वीर धर्म बेल करके बने हुए नहीं है क्योंकि उनके माता पिता को है ही स्वयं उत्पन्न हुआ यह कहा स्वयं उद्भूत शुक्र शोणित तो संयोग अंतरेण आविर्भूत शुक्र शोणित मान रजो बीजा जो होते हैं उनके सम्मेलन के बिना ही आविर्भाव हुए प्रकट हो गए ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मा जी है ये कहा आठ नंबर की टिप्पणी है उद्भूता के ऊपर में भूत इत भाता इतिहां उद्भाता पाठ अच्छा होना चाहिए उद्भूत में भूधातु का प्रयोग हुआ है भात हो तो भादीपातु का प्रयोग हो जाएगा प्रकट हो गया अर्थ था जाएगा तो मनुष्यवृति में जो उद्भूत लिखा हुआ है वहां उद्भात पाठ हो तो अच्छा होता ठीक है आगे टीका में कहते हैं स्वातंत्र गम्य थे त्यर्थ इसलिए ये जो मनुष्यवृत्ति को देखते हुए वह स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है बाकी सब तो परतंत्र है किसी ने किसी का अधीन ही तो? ब्रह्मा जी स्वतंत्र है क्यों सबसे पहले निकले हैं उनके कोई अधिन करने वाला अधिन में रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं स्वातंत्र स्वतंत्रता जानी जाती है क्यों स्वतंत्र है ऐसा समझा जाता है ये कहा वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिवक्तम ब्रह्म ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ऐसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या को अपने पुत्र के लिए कहा ज्य पुत्र तो पर ब्रह्म विद्या शब्द का एक विशेष अर्थ करते हैं जब तब आदि महाभारत के सुनेगा मुमुक्षु। वो मुक्षु मुमुक्षु को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मुमुक्षु होगा वो जब सुनेगा तुम वही हो तुम ये हार का पुतला नहीं हो ऐसे बोलने वाला वाक्य है वो तुम परमात्मा ही होने तीनों शरीरों से अलग करने के पश्चात वो वाक्य घटाया जाता है शरीर विशिष्ट अवस्था में वाक्य घटाना संभव नहीं है यहां दिमाग शादी के पुतले को अलग करने पर ये जो अभी यहाँ जीवात्मा बन के बैठा हुआ है परमात्मा से भिन्न कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा ये तो उपाधि के कारण से भिन्न सिद्ध हो रहा है जैसे घटाकाश और महाकाश जैसा है ये घटाकाश घटरूपी उपाधि के कारण से घटाकाश संज्ञा मिली है नाम मिला है वास्तव में वो घटरूपी उपाधि को हटाएंगे तो महाकाश से अलग कोई कर नहीं सकता उसको महाकाश महाकाश ही है वो ठीक इसी प्रकार यहाँ की स्थिति है तब कहते हैं ब्रह्म विद्या शब्द करते हैं यह भी हो सकता क्या है क्या अर्थ है टीकाकार बोलते हैं वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति बुद्ध बुद्ध अभिवक्तम ब्रह्म विद्या या से उत्पन्न तत्वशी सुनने के बाद में जो उत्पन्न होगा एक बुद्धि में वृत्ति बुद्ध बनेगी तत्वशी सुनेगा तो क्या वृद्धि बनेगी मैं मनुष्य हूं ऐसी वृत्ति बनेगी उसकी नहीं? तो उस स्थिति में क्या समझेगा मैं ब्रह्म हूं यह बुद्धि बनेगी यही होगा वाक्य वाक्य माने महावाक्य वाक्य से होता करता महावाक्य तत्वशी आदि महावाक्य है महा वाक्य से उत्पन्न जो बुद्धि वृत्ति है महावाक्य सुना जैसे तू मनुष्य है कहने पर जैसे एक बुद्धि वृत्ति बनती है उसी प्रकार तत्वशी सुनने पर भी तो बुद्धि में एक वृत्ति बनती होगी ना आप कोई ना कोई एक वृत्ति बनाता होगा तो वाक्य से उत्पन्न जो बुद्धिवृत्ति है उसमें अभिव्यक्त जो ब्रह्म जो ब्रह्म है ब्रह्म की अभिव्यक्ति होना है वह अहम मान तत्वशी सुनने पर अगर मुमुक्षु वास्तव में पहुंचा हुआ साधक होगा तो हम ब्रह्मास्म यही तो वृत्ति बनी होगी उसकी एक वृत्ति बनेगी तो कहा वाक्य बुद्धिवृत्ति बुद्ध बुद्ध बुद्ध अभिवक्तम ब्रह्म ही वाक्य वा। माने महावाक्य तत्वशी आदि महावाक्य जन्य जो बुद्धिवृत्ति बुद्ध बनती है बुद्धिवृत्ति बुद्ध में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म वो ब्रह्म ही ब्रह्म विद्या है यहाँ ब्रह्म और ब्रह्म विद्या में अंतर नहीं क्यों सत्यम ज्ञान और अन ब्रह्म ज्ञान स्वरूप कहा है विद्या मान्य ज्ञान ऐसा प्रमुख तत्स ब्रह्म सर्व अभिव्यंजक वो जो ब्रह्म है कैसा है सबका अभिव्यंजक है उसके बिना किसी की भी अभिव्यक्ति नहीं होती है अगर आपको कुंडल देखना हो तो सुवर्ण के बिना कुंडल की अभिव्यक्ति नहीं होगी कवच देखना हो सुवर्ण के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी कारण के बिना कार्य की अभिव्यक्ति कहां होती है? घर देख रहा हो तो मिट्टी के बिना से अभिव्यक्ति होगी? तो सबका अभिव्यंजक है वो, है वो तो। के के होगी? से करके देखेंगे तुम बीज है इसलिए तो वृक्ष दिख रहा है बीज ना हो तो कहा वृक्ष दिखेगा यही है सर्वाभिव्यंजक सबका प्रकाशक है अभिव्यक्ति करने वाला है उसके बिना किसी की भी अभिव्यक्ति संभव नहीं है तथा सर्व विद्या आश्रय थे इसलिए सभी विद्याओं के अभिव्यक्त करने वाला हो करके आश्रित हो जाता है वो सबका आश्रय बन जाती हो विद्या ब्रह्म विद्या सबके आश्रय सर्व विद्याश्रय प्रतिष्ठा यही कहा था आश्रय थे सर्व विद्याश्रया संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है कहा नव की टिप्पणी आश्रिय थे अपेक्ष थे अंगीकृत थे सारी विद्याओं के लिए उस विद्या की जरूरत होगी घर को जानने के लिए मिट्टी का ज्ञान जरूरी है अगर मिट्टी नहीं जानेगा तो घर को नहीं जान सकता मिट्टी को ही नहीं जानता हो क्या घर को जानेगा कुंडल को समझना हो तो सोना को समझे बिना कुंडल नहीं समझ सकता कुंडल समझा हुआ होता है वह सामान्य रूप से समझा हुआ होता है सोने को तो विशेष रूप से हुआ है। तो कुंडल का बाद ऐसा ही है सर्व विद्या प्रतिष्ठान आश्रिय कहा नव की टिप्पणी आश्रिय अपेक्षित अंगीकृह है। सभी अंगी विद्याओं में उसके स्वीकार किया जाता है कोई भी ज्ञान होगा उस ब्रह्म के ज्ञान के बिना कोई ज्ञान नहीं है, है क्योंकि उसी में कल्पित है सारे कल्पित पदार्थ में जो भी भाषे वो अधिष्ठान के सत्ता स्फूर्ति भाषण है ऐसे ब्र है वो ब्रह्म विद्या अथवा सर्व विद्या प्रतिष्ठा परिसम्ति अथवा ये प्रतिष्ठा का अंदर समाप्ति भी होती है विद्या जाकर के समाप्त हो जाते हैं जैसे नदियों की समाप्ति समुद्र में है उसी प्रकार सारी विद्याएं जाकर के समाप्त होना इसको जानने के बाद में किसी की जरूरत नहीं है ऐसी है जब तक इसको नहीं जानेंगे जाने, तब तक अन्य विद्याओं की जरूरत है इसको जानने पर किसी की आवश्यकता नहीं ये भी आप अर्थ आवश्यकता है प्रमुद्या का सर्व विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा मान परिस श्याम उत्पन्न आयाम जिसके उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई तो सारी विद्याओं की समाप्ति हो जाएगी तो फिर लौकिक विद्या नहीं रहेगी उस काल में ज्ञातव्या क्योंकि ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म विद्या मैंने ब्रह्म को बताने वाली विद्या है वो तो ब्रह्म को जानने के बाद ज्ञातव्य पदार्थ कोई रहे ही नहीं जब जानने योग्य व्यक्ति नहीं रहे तो ज्ञान कहां से रहेंगे फिर विषयों का ज्ञान कहां रहेगा जब ज्ञातव्य विषय नहीं रहा तो फिर ये ज्ञान कहाँ रहेगा तो सारी विद्या की समाप्ति हो जाती है जिसके जानने पर ऐसे विद्या है ऐसे विद्या को अपने बड़े पुत्र के लिए कहा ये जाते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहा सर्व विद्या वेद्यम्बा इत्यादि भाष्य में कहा था सर्व विद्या विद्यम्बा वस्तु तो अनायव विज्ञानी सारे विद्याओं के द्वारा जान योग्य वस्तु तो इसी के द्वारा जाना जाता है और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान छात में आए मतम जिसके जान लेने पर जिसको सुनने पर जिसको न सुना सुना हुआ भी सुना हुआ भी हो जाता है क्योंकि मिट्टी को अगर हमने ठीक समझ लिया हो तो मिट्टी के पात्र न जाने कितने नाम में है कहा क्या कि किस ढंग से बनते हैं सभी को हमने सुना नहीं है क्यों तो जहां भी पहुंचेंगे मिट्टी रूप से हम समझ सकते हैं उसको क्योंकि सोने के ये मिट्टी के जो पात्र बनते हैं यहां जैसे दूसरे जगह ने भिन्न प्रकार के बन जाएंगे नाम भी अलग होगा वहां यहां का नाम अलग होगा वहां का नाम अलग होगा तो अश्रुद्ध पदार्थ भी होंगे न सुना हुआ भी होगा सुना हुआ हो जाता मिट्टी को पकड़ लिया है तो तब तक, तक पात्र को पकड़ने लगेंगे तो जिंदगी भर में आप सबको जान भी नहीं पाएंगे एक एक पात्र को पकड़ने लग जाए जिंदगी भर में पकड़ भी नहीं सकते हैं तो यही है यह ना श्रोतम श्रोतम भगवती इत्यादि शांत में है ऐसी ब्रह्म विद्या है जिसके जानने पर आगे किसी को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी अथवा सभी जाने हुए हो जाते हैं क्यों कारण रूप है वो सभी विद्याओं का आश्रय है वो ऐसी विद्या को अपने बड़े पुत्र के लिए कहा ऐसा बताया अब ब्रह्मा जी ने अथरवा को बताया था अथरवा किसको बोलते हैं अंगी नाम ऋषि को बताते हैं और परंपरा चलाते हैं अंगी और अंगी अंगिरा अंगीरा, अंगीरा राम को बताएंगे और अंगिरा सौनक को बताएंगे यहाँ पर प्रश्न उठे प्रश्नोत्तर होगा अंगिरा ऋषि का और सौनक का ऐसा चलाना है पहले संप्रदाय परंपरा दिखाना चाहते हैं मंत्र है आगे अथर्वे या प्रबदे त्रह्मा अथर्वाताम पूर्ववाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भर्वाजा सत्यवाहाय प्रह आज अंगिसे अथर्णेे प्रबलेत ब्रह् अथर्वा ता पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्या भारद्वाजा सत्य बहाय प्रवाजोर सेवदेत अथर्वणे ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा याम प्रवदेत जी ने जिस अथर्वा के लिए बताया अपने पुत्र जो अथर्वा हैं उनके लिए जिस विद्या को बताई थी जिस ब्रह्म विद्या को ताम अथर्वा उस ब्रह्म विद्या को ताम ब्रह्म विद्याम अथर्वा पूर्व काल की बात है अंगी के ऋषि को बताया जो अपने पिताजी से प्राप्त किया था उन्होंने अथर्वा ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था प्रविद्या को उस प्रविद्या को अथर्वा ऋषि ने किसको किया पुरोवाच मैंने पहले कहा क्या कहा अंगीरे अंगी के ऋषि को बताया अंगिर शब्द है अंगीरे चतुर्थी अंगीर नाम की ऋषि को बताया उस प्रविद्या को और सब सरद भारद्वाजा सत्यवाहाय पर स माने अंगी वो जो अंगी ऋषि है जिन्होंने अखर्वासी प्राप्त किया था वह जो अंगी ऋषि उन्होंने एक भारद्वाज गोत्र के थे इसलिए भारद्वाज नाम पड़ गया भारद्वाज गोत्र के हैं उनके पूर्वज भारद्वाज थे भारद्वाजा सत्यवाह सत्यवाह नाम के ऋषि थे ऋषि का नाम है सत्यवाह और उनका गोत्र है भारद्वाज भारद्वाज के संतान है वो तो भारद्वाज आय सत्यवाह ने भारद्वाज जो सत्यवाह है उनके लिए बताया उस प्रमुख भारद्वाज अंगिरवराम और भारद्वाज ऋषि ने क्या किया जो अंगीर आंगी, अंगिर नाम की ऋषि है तो उनको बताया परावराम पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर में आई हुई जो विद्या इस तरह से आई है जो कि अभी उसी परंपरा में चलते चलते हमारे पास तक पहुंची गई विद्या है, ये विद्या है। परावराम पर से अवर पर से अवर माने बड़े से छोटे में छोटे में छोटे में होते होते आए ये विद्या ऐसी करके आई है ऐसी विद्या है ऐसे बताया भाष्य में गम येम अथर्वणे प्रवदेता मान अवदत्त ब्रह्म कहते याम येताम ये जो इस प्रकार की प्रवृत्ता है पूर्व में जिसकी चर्चा उठाई गई सर्व विद्या का आश्रय होता है ऐसी जो प्रवृद्या है अपने पुत्र के लिए कहा था याम येम अथर्बड़े प्रवदेता अथर्वा के लिए कहा प्रबदेता लिंगलगा दिखाई पड़ रहा है क्यों यहाँ अवदत्त करके बोलते हैं कहा क्योंकि छंद सि सूत्र है छंद में कहे का प्रयोग हो जाता है मैंने लंग के प्रयोग करना था वेद बोल दिया का प्रयोग कर दिया प्रवधत अवदत्त ब्रह्म विद्या ब्रह्म ब्रह्मा जी ने जिस अथर्वा के लिए इस ब्रह्म विद्या को उपदेश किया था प्राप्ताम अथर्वा वही विद्या को ब्रह्मा जी से प्राप्त जो विद्या है ब्रह्मणा प्राप्त ब्रह्म विद्याम जो ब्रह्म विद्या है ब्रह्मा से प्राप्त था वह ब्रह्म विद्या को अथर्वा जो अथर्वा ऋषि है पूरा पूर्व पूर्क पुरा पूर्व पूर्व काल में कहा किसको कहा अंगीरे मैंने अंगीर नाम ने ब्रह्म विद्या अंगीर नाम के जो ऋषि थे उनको बताया इस ब्रह्म को अगर वे अंगीर नाम के ऋषि को बताया कहा सच अंगीर और वो अंगी फिर अंगीरे किसको बताया सच अंगीर भारद्वाज आय मैंने भारद्वाज गोत्र गोत्र उनका भरद्वाज है इसलिए भारद्वाज उनको गोत्र से आया हुआ नाम है सत्य वहा सत्यवा ना, अपना नाम है सत्य भाव उनका उन ऋषि के लिए बताया अंगी ने सत्यवाया मैंने सत्य वह नाम नहीं प्रा मैंने प्रोक्तवान उस अंगी के द्वारा प्राप्त तो हुआ है सत्यवाह को भारद्वाज जिसका भारद्वाज गोत्र है सत्य भाव उनको प्राप्त हो तो गई प्रद्या भारद्वाज और भारद्वाज जब पढ़ के आए तो बाद फिर उन्होंने भी अपने शिष्य को बताया किसको बताया अंगिरस अंगिरा ऋषि को बताया भारद्वाज अंगीर से स्वशिष्याय पुत्रा वाह अपने शिष्य या पुत्र है अंगिरा भारद्वाज के शिष्य हो सकते हैं अथवा पुत्र हो सकते हैं उनके लिए बताया सारद्वाज सत्य वह वो सत्य वह ने क्या किया अंगीर भारद्वाजा अंगी सच अंगी अंगी ने भारद्वाज के लिए कहा हो गया आगे भारद्वाजो अंगीर से भारद्वाज ने अंगीरा नाम की ऋषि के लिए बताया स्व शिष्याय पुत्राय चाहे उनका शिष्य है अंगी अंगीरस या पुत्र है दो में से कोई भी है क्योंकि जो तो गोपनीय उपदेश दो को छोड़ करके अन्य को नहीं देना चाहिए तो या, तो कुछ या तो शिष्य हो या पुत्र हो वो रक्षा करेगा बाकी तो और उदंड में ले जाएंगे कुछ न कुछ कर देंगे या तो शिष्य हो या पुत्र हो उसी को बताया जाता है ये कहा परावराम ये पराबर विद्या है परस्माद परस्माद अवराम पर पर से अवर अवर में आई ऊपर ऊपर से नीचे नीचे आई हुई विद्या सब है सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी और उनके नीचे आ गए अथरवा के पास और अथरवा से आ गई अंगी के पास अंगी से भारद्वाज के पास भारद्वाज से अंगिरा के पास परावराम इसका अर्थ करते हैं परस्माद परस्माद अवरणय प्राप्त बड़े बड़ों से ऊपर ऊपर से नीचे नीचे वालों ने प्राप्त किया है विद्या को ऐसी बोल करके आज हमारे पास तक तो पहुंची हुई है परंपरा में और उसके आगे की चर्चा नहीं है और आगे सौन्य ऋषि तक की चर्चा आएगी यहां पराबरा परस्मात परस्मात दूसरे दूसरे से ऊपर ऊपर से अवरेड़ा प्राप्ता इति पराबरा यह विद्या का नाम है पराबरा विद्या परावर सर्व विद्या विशेष व्याप्ते अथवा ये परावर है ये विद्या कैसी है सर्व विद्या विषय व्याप्त जितने भी संसार में जानकारी आप रखते हैं उसका जो विषय होगा जिसे वो जानते हैं इसी विद्या है, का विषय हो, सब में यह विद्या पहुंची हुई होती है मूल बीज के बिना किसी का ज्ञान हो नहीं सकता है घट विद्या के समय में वृत्तिका का ज्ञान जरूर होगा अयम घटा जो बोलेंगे जो इदम अंश मिट्टी का है जब बात करेंगे तो इम्तिका बोलेंगे इदम का बाद नहीं होगा किसका केवल घट का बाद हो जाएगा पहले अयम घटा बोल रहे थे ऐसा जहां पर अयम सर्प करके बोलते हैं आप इदम इदम अधिष्ठान का स्वरूप होता है और आरोप के ऊपर है इदम रज्जू है वहां और सर्प कल्पना है तो जो बात करेंगे तो इदम का बात तो होगा ना इम रज्जु ऐसा बोला जाएगा बाद में सर्प बुद्धि समाप्त तो हो जाएगी रज्जु बुद्धि तो रहेगी ना अधिष्ठान का बात नहीं होता सभी विद्याओं का आश्रय भूत ये कहा था इसे कहा यह भी कह सकते पराबरा का बराबर सर्व विद्या विषय व्याप्त परावर इसलिए भी है। भी जितने विद्याएं हैं सब में व्याप्त है इसके बिना कोई विद्या हो ही नहीं सकती इसलिए भी पराबरा हो सकते ताम पराबरा अंगीरस प्रह अनुसंग अंगिरस को बताया अंगिरा ऋषि को बताया द्वार अंगिरा ऋषि को बताया कहा अब इस उपनिषद की चर्चा में हम पहुंचते हैं आगे जाते हैं सौन और अंगिरा का प्रश्नोत्तर में उपनिषद आरम्भ है है यहीं तक परंपरा दिखाई आगे सौन के बाद में कहा कि कैसे परंपरा चलती है अब ख्याल नहीं है परंपरा चली है हमारे तक आज तक आई हुई है परंपरा चलती आई है आगे मंत्र है सौन को हई महासालो कस्मो भगवो विज्ञाते महासाश उपन्ना भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती सौनको भाई महाशाल एक सौनक नाम के ऋषि हुए हैं है अंगिर, अंगिरा के पास जाएंगे महाशाला महा महासाल सा, महा शाला यश सा महाशाल बहुत बड़ा गृहस्थ है शाला शब्द गृहस्तों के प्रयोग होता है गुड़शाला अमुखशाला गौशाला पाकशाला जो बोलते हैं गृहस्ताश्रम की चर्चा है महान गृहस्थ है बहुत बड़े गृहस्थ हैं सौनक ऋषि सौन को हबई प्रसिद्ध अर्थ में हई कहा महाशाला है ये महागृहस्तः है सौनक ऋषि में अंगीरसम विधिवत उपसन नंगिरा ऋषि के पास नम्रता विधिवत जैसे जाना चाहिए गुरु के पास ऐसा जाकर के प्रसम पूछा सौन ने पूछा अंगिरा ऋषि को पूछा महान कार्य में व्यस्त है इतना बड़ा गृहस्थ उनके पास है तो ऐसा सारे काम को छोड़ करके सौरभ जी कहा गए अंगीरा ऋषि के पास जा करके पूछा क्या पूछा तो कहते हैं कश्मीर नो भगवो विज्ञाते सर्वगम विज्ञात भगवती भगवह ये संबोधन है भगवान हे भगवान ऐसा है भगवान कश्मीर नु विज्ञाते नो वितर अर्थ में किसके जानने पर भी किसके जानने पर। क्या इसी में कहेंगे अगर ब्रह्म को जानेंगे आत्मा को जान तो सब कुछ जाना हुआ हो जाता है एक उत्तर आना है आगे जाकर के अब उपनिषद आरम्भ होना है इसी का उपदेश आरम्भ होना है तो ये प्रश्न है सामनक जी गांगी राज के पास विद्याते कस्म भगवो विज्ञाते भवति इति ऐसा प्रश्न किया हे भगवान किसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है माने एक, से सर्व में एक से सर्व की चर्चा तम आदेश प्राक्षी एना श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अभिज्ञ उसके लिए दृष्टान्त भी तीन दिया था सेतु केतु के लिए उद्दाल तीन दृष्टान्त भी दिया क्या दृष्टांत दिया एक मिट्टी का दृष्टांत दिया एक लोहे का दिया और एक सोने का दिया तीन दृष्टांत दिया शांत ने जैसे सोने को जान लिया तो सोने के बने हुए सारे जेवर जाने जाते हैं सोना रूप से जाना जाता है जेवर के नाम अलग अलग होंगे नाम रूप दिखा है आकृति भिन्न भिन्न होंगे किंतु सोना रूप से जाना जाता है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान वैसे मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के पात्र आकृति भिन्न भिन्न होंगे मिट्टी के पात्र एक जैसे सब नहीं होते भिन्न भिन्न भिन भिन प्रकार से बनाया जाता है और भिन्न भिन्न भिन भिन भिन भिन नाम भी होंगे उनके सारे मिट्टी के पात्र को हम जानते है भी नहीं क्या नाम वाला है ख्याल नहीं होता किन्तु तो मिट्टी को जान लिया है तो सब जाने हुए होते हैं जैसे सोने को जाना अथवा लोहे को समझ लिया जिस व्यक्ति जितने भी औजार बनते हैं टेड़े बेड़े जितने हथियार बनते हैं औजार बनते हैं सारे औजारों को जान लेता है किन्तु एक एक औजार को पकड़ने जाओगे आप पहचानने लगोगे तो जिंदगी में संभव नहीं है ना जाने कितने औजार बन जाते हैं लोहे के उसकी टेढ़े मेढ़े आकृति भिन्न भिन्न आकृति है और नाम अलग अलग हैं, ये नाम रूप तथ्या है लोहा है नाम रूप लगा दिया है नाम रूप तथ्या होता है बाचार गुण बिकारो नाम सत्य इत्यादि छादों विचार किया गया अगर लोहा दृष्टि लेकर के जाते हैं तो किसी भी देश में आप जाएंगे सब औजारों को समझ लेंगे और औजार दृष्टि में यदि गए तो फिर हर हर व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा ये क्या है ये क्या है पहचानना पड़ेगा आपको अगर लोहा लोहा दृष्टि से चलेंगे आप तो सारे औजार जान लेंगे आप मान कारण दृष्टि से कारण दृष्टि हो गई कारण का ज्ञान हो गया तो सारे कार्यो पर ज्ञान हो जाता है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान मान उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है जगत का उपादान कारण ब्रह्म है ब्रह्म माने परिणामी उपादान में समझना विवर्त उपादान माने है ब्रह्म जगत रूप में दिख रहा है यह नहीं कि ब्रह्म बिगड़ गया और जगत बन गया यह नहीं समझना जैसे दूध बिगड़ जाता है दही बन जाता है ये परिणाम बात माया का परिणाम है जगत तो मायावी उपादान कारण है परिणामी उपादान कारण माया है जगत और विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है जैसे रज्जू में सर्प दिखना होता है होती है रज्जू हम मानते हैं सर्प ठीक इसी प्रकार है चेतन तत्व आत्म तत्व है ब्रह्म है हम समझ रहे हैं रूपांतर में हमें भाषित हो रहा है क्यों उस अधिष्ठान का ज्ञान के कारण आत्मा का ज्ञान है इसलिए ऐसा हो रहा है अगर अधिष्ठान को ज्ञान हो जाए तो भ्रम नहीं रहेगा कल्पित पदार्थ समाप्त हो जाएंगे जैसे रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प गायब हो जाता है सर्प बुद्धि तब तक है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं है रज्जु का अज्ञान सर्व पैदा करता है उस प्रकार ब्रह्म का जो अज्ञान है अपना स्वरूप का जो अज्ञान है जगत पैदा हो गया उससे स्थिति है तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के बारे में जैसे छादोग में है षष्ट अध्याय में ठीक इस प्रकार यहां भी कश्म नो भगवो विज्ञात सर्वे भगवती ये सौन्य का प्रश्न है इसी के ऊपर में मुंडो को आधारित है अब एक प्रश्न का उत्तर में जाना है किसके जानने पर सब जाना हुआ हो जाता है वो तत्व तो क्या है उसका निर्णय करना है इसके लिए है ये प्रश्न है प्रश्न को ठीक समझ रखेंगे तो उत्तर धीरे धीरे फिर समझ में आ जाएगा अगर प्रश्न ही भूल गए तो उत्तर समझ में नहीं आएगा ये प्रश्न मुंडन का मूल प्रश्न यही है कश्म विज्ञात विज्ञात हे भगवान ऐसा है ये भगवान शब्द है नकार मधुबस रूह संदसी ऐसा सूत्र है वेद में मधु और पशु सकार मतुके के नकार को रूह हो जाता है ऐसा बोलते हैं हे भगवान ऐसा पूजावान मानस ये संबोधन है भगवान हे भगवान करके सम्मान अर्थ में संबोधन किया जाता है हे भगवान मान सौन ऋषि बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं अंगिरा ऋषि को दिशी बोल रहे हैं हे भगवान किस को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है वो बता ये प्रश्न है समय हो गया है आज सेठ का अधिकृत करती ओम द्रंगे स्रमया मेवा भद्रम पश्ये महाज्रा स्थित्वा वोशस्तमोशे मेवित ओम शाति शाँति शाति